श्रीमद्भागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध साल्व के साथ यादवों का युद्ध श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो इसमें यह बताया जाएगा कि भौम नामक विमान का अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया साल्व शिषपाल का सखा था और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर भारत में सुषपाल की ओर से आया हुआ था उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरा आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटा कर छोड़ूंगा सब लोग मेरा बल पौरुष देखना परीक्षित मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुठ्ठी भर राख फाँक लिया करता था यो तो पार्वतीपति भगवान शंकर आशुतोष हैं और हर धानी हैं फिर भी वे सालव का घोर संकल्प जानकर एक वर्ष के बाद प्रसन्न हुए उन्होंने अपने शरणागत सालव से वर मांगने के लिए कहा उस समय सालवों ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैदानों ने लोहे का शौभ नामक विमान बनाया और सालवों को दे दिया वह विमान क्या था एक नगर ही था वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वहीं वह उसकी इच्छा के करते ही चला जाता था सालवों ने वह विमान प्राप्त करके द्वारिकापुर पर चढ़ाई कर दी क्योंकि वह विष्णुवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था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 सर्फ और ओले बरसने लगे बड़े जोर का भवंडर उठ खड़ा हुआ चारों ओर धूल ही धूल छा गई परीक्षित प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरा ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था वैसे ही सालों के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी परमजसस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत उनके पीछे पीछे सात्यिकी चारुदेशन सांब भाइयों के साथ अक्रूर कृतवर्मा भानुविंद गद शोक सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले ये सबके सब, सब महारथी थे सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ हाथी घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था वैसे ही सालों के सैनिकों और यदवंशियों का युद्ध होने लगा उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सोभपति साल्लों की सारी माया काट डाली ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे उनकी गाठें झान नहीं पड़ती थी उन्होंने ऐसे ही पच्चीस बाणों से साल्लों के सेनापति को घायल कर दिया परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही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 मानो कोई दुमही लुकारियों की बनेठी भा भाँज रहा हो घूमता रहता था एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था साल अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वही वही यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले साँप की तरह असह्य होते थे उनसे साल्वों का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई यहाँ तक कि यदवंशियों के वाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया परीक्षित साल्वों के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी इससे वे अत्यंत पीड़ित थे परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे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 यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा सचमुच सूद तू कायर है नपुंसक है बतला तो सही अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग भग गया उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगे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 सारथी की इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है शत्रु ने आप पर गा का प्रहार किया था जिससे आप मूर्छित हो गए थे बड़े संकट में थे इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा